प्रणाम सांख्य दर्शन की 25वीं कक्षा सांख्य दर्शन का तीसरा अध्याय चल रहा है पिछली कक्षाओं में शरीर के बारे में सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर शरीर कितने प्रकार के होते हैं उन शरीरों में सत्व गुण की अधिकता रजोगुण की तमोगुण की अधिकता होती है सात्विक शरीर उच्च स्तर के माने जाते हैं राजसिक मध्यम और तामसिक निचले स्तर के माने जाते हैं इसके अलावा पांच विपर्यों का वर्णन किया गया मिथ्याजन और उसके अवंतर भेद भी कितने कर सकते हैं हम बहुत कर सकते हैं अशक्तियां बताई गई 28 प्रकार की कि साधक के मुक्ति मार्ग में असमर्थताएं कितनी हो सकती हैं और यदि ये सब समर्थताएं हों व्यक्ति में तो उतना उतना उसको सरलता होगी शीघ्रता होगी इस साधन है उपयोगी है लेकिन सब में सारी शक्तियां मिलना कठिन होता है किसी में कुछ अशक्ति रहती है किसी में कुछ अशक्ति रहती है किसी में अधिक अशक्तियां रहती हैं तो मुक्ति प्राप्ति के लिए उन अशक्तियों को दूर करने का प्रयास भी हमें करना होता है जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ये भी एक अच्छी बात है लेकिन उतनी सामर्थ्य में पूरा प्रयत्न करने पर भी कम गति होती है अब यदि हमें गति बढ़ानी है तो हमें असमर्थता को दूर करना होगा मान लीजिए कोई साइकिल हमारे पास में है और उससे हम चल रहे हैं जितनी भी गति हो रही है उस साइकिल में हवा ठीक नहीं हो कम हो तो चल तो रही है लेकिन वो एक अशक्ति है हमारा प्रयत्न पूरा लग रहा है मेहनत पूरी लग रही है लेकिन हवा कम है तो जितना परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है पहीयों में तेल नहीं दिया हुआ है सफाई नहीं की गई है उसकी तो उसमें मिट्टी लगी हुई है जहां घूमता है बेरिंग वगैरह होते हैं छर्रे होते हैं धागे लिपटे हुए हैं फसे हुए हैं कुछ तार लगे हुए हैं पहिया टेढ़ा मेढ़ा है इत्यादि जो जो गति में बाधक है ऐसी कई चीजें उस साइकिल में है अभी हमारे चल तो रही है वो लेकिन अशक्ति तो मानी जाएगी एक व्यक्ति वो होता है जो जैसा भी साधन है बस उसमें पूरा जोर लगाता रहता है तो ठीक है जितना जोर लगा रहा है और जैसे साधन है उसके अनुसार जितनी गति होगी साइकिल की हो जाएगी दूसरा व्यक्ति प्रयत्न भी कर रहा है लेकिन उसे ये पता लग रहा है कि कुछ साइकिल में भी सुधार की अपेक्षा है यह शक्ति है मेरी जितनी ताकत लग रही है उसके अनुरूप फल नहीं आ रहा है तो हवा देखेगा और कारण देखेगा उन बाधाओं को दूर करेगा प्रयास करेगा तो प्रयास करके फिर चल पड़ेगा तो ये जो अशक्तियां बताई गई ये ऐसी ही बाधाएं हैं हमारे चलने में साधना पथ पर इनसे कुछ ना कुछ अड़चन सबसे होती है इन अड़चनों के रहते भी कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो चला रहा हूं चल रही है तो चला तो रहा है वो पर वैसी ही चलेगी किसी साइकिल वाले को दूसरे ने सच सुझाव दिया कि तेल वेल डलवा लो हल्की चलेगी हवा भरवा लो बोले नहीं चल रही है साइकिल ठीक है चलते रही है कोई बात नहीं है लेकिन दूसरा किस लिए बोल रहा है वो आपकी साइकिल और अच्छी चलेगी इतनी ताकत में तो आप और तेज चल लेंगे अथवा यही गति रखनी है तो इतने परेशान नहीं होंगे थक जाएंगे फिर आराम करेंगे फिर खूब जोर लगाएंगे फिर थक जाएंगे इसकी बजाय आप कम ताकत लगा के देर तक चल सकते हैं और अधिक रास्ता तय कर सकते हो सकता है ना बस ऐसी ही समझ इस शरीर के साथ इंद्रियों के साथ बुद्धि के साथ सबके साथ में तो अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ाना आवश्यक होता है अशक्तियों को दूर करना आवश्यक होता है मुक्ति लक्ष्य बना हुआ है पर उसके अनुकूल साधनों को भी जुटाना होता है साधनों के लिए भी प्रयत्न करना होता है और साधनों के लिए किया गया प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता उसे व्यर्थ होना नहीं बोलते वो प्रयत्न हमें मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत सरलता दे देगा अब एक व्यक्ति को यूं लगता है कि हवा भरवाने के लिए अगर रुकेंगे तो फिर तो गति नहीं हो पाएगी मेरी ये दूसरा तो मेरे से आगे निकल जाएगा हवा भरवाएंगे तो कुछ समय तो लगेगा ना दो चार पांच मिनट अब उसको वो बाधक देख रहा है वही कहा तो ये गया कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए अब मैं ब्रेक लगा के रुकूंगा उतरूंगा हवा भरूंगा तो ये तो योग मार्ग पर चलने के विपरीत हो गए ऐसा कोई सोच सकता है समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा क्योंकि उसको सारा गणित पता है मैं रुकूंगा पांच मिनट लगेंगे भी हवा भरवाऊंगा तेल डलवाऊंगा ये पांच मिनट की कसर तो कैसे भी निकल जाएगी यार उससे अच्छा होगा परिणाम उसको अच्छा दिखाई दे रहा है इसलिए यदि वो रुक करके कुछ समय साधनों में भी लगाता है तो उसको अपनी योग मार्ग में बाधा प्रतीत नहीं होती है वो समझता है बातों को लेकिन अगर नहीं समझा हुआ है बस भावना से लगा है कि मेरे को तो बस आगे ही आगे बढ़ना है आगे ही आगे बढ़ना है रुकना नहीं है बिल्कुल शास्त्रों के वचन है गुरु का उपदेश है और ऐसे वो तैयार नहीं देगा तो वो बाधा अपने लिए खड़ी कर रहा है उसकी गति कम होगी मेहनत अधिक लगेगी ये फिर तो समझ की बात है जैसे लोग के अंदर हम समझ लेते हैं वैसा ही बस अध्यात्म में भी समझना कोई नई बात नहीं है सारा सामान्य बात है लेकिन विचित्रता ऐसी है कि लोक की बातें तो फिर भी समझ में आ जाती हैं। वहां ऐसा व्यवहार करेंगे तो पता लगता है कि मैं मूर्खता कर रहा हूं क्योंकि वहां पता लगता है परिणाम लेकिन अध्यात्म में उसको पता नहीं लगता इस बात का और उन मूर्खताओं में ही व्यक्ति जकड़ा हुआ रहता है दोस्त तो समय चला जाएगा इसको देखने में ऐसा करने में वो व्यर्थ लगता है उसको समय तो साधनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखने लगता है और परिणाम ये निकलता है कि बाद में वो साधन ही उसके लिए इतने बाधक बन जाते हैं कि रुकना तो पड़ेगा उसको अब जो बिना तेल डलाये बिना सफाई किए साइकिल को चलाए जा रहा है चलाए जा रहा है तो उसके छर्रे कटेंगे या नहीं ज्यादा घिसेंगे या नहीं मेहनत तो हुई है और वो कट जाएंगे कम हवा में चला रहा है तो पह कटेगा या नहीं टायर और ट्यूब कटेगा फिर पंचर होगा बड़ा कट लगेगा तब तो रुकना ही पड़ेगा बेरिंग ही खराब हो गया बिल्कुल ही नहीं चल रहा है तब तो रुकना ही पड़ेगा तब और ज्यादा रुकना पड़ेगा तब और ज्यादा मेहनत होगी अधिक पैसा खर्च होगा और जो उससे पहले जो कष्ट भोगा वो तो भोग ही तो इन विभिन्न अशक्तियों को बताने का तात्पर्य यही है कि हमें ध्यान रहे कि ये सब हमारे लिए मुक्ति में सहायक है साधन है इनकी न्यूनता हमारी साधना में बाधा खड़ी करेगी चाहे शारीरिक न्यूनता हो चाहे इंद्रियों की हो चाहे मानसिक हो बौद्धिक हो ये बाधा तो खड़ी करेगी और जिनके पिछले पुण्य कर्म हैं, ये चीजें अच्छी हैं जिनके पास अथवा वर्तमान में जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और इन चीजों को सार संभाल करके रख रहे हैं वो अपेक्षा से अधिक देर तक चलेंगे अधिक दूर तक जाएंगे और पीड़ित भी नहीं होंगे कष्ट भी नहीं होगा उनको ये मार्ग इतना कठिन नहीं लगेगा उनको साइकिल खराब हो गाड़ी खराब हो और फिर खूब जोर लगा के चलते हैं तो रास्ता बड़ा कष्टप्रद लगेगा और साधन अच्छे हो तो उतना ही मार्ग चलने में कष्ट नहीं लगेगा कम लगेगा तो सहन करने योग्य होगा और कई बार इतना कष्ट लगने लगता है कि व्यक्ति इस मार्ग को, को ही छोड़ बैठता है कोई तो नहीं मेरे से तो संभव ही नहीं है इतना कष्ट है इसमें तो ये समस्या वो समस्या ये नहीं पता की सारी समस्या अधिकांश समस्या मैंने खुद ने पैदा कर रखी है ये मार्ग इतना कठिन नहीं है मैंने अपनी अज्ञानता से असमर्थता से बाधाएं खड़ी कर ली हैं अपने लिए तो साधक को इन अशक्तियों का ध्यान रखना ही होता है और जो तुष्टि की बातें बताई संतोष अवश्य होना चाहिए मैंने यहां तक उपलब्धि प्राप्त की है और संतोष होना ही चाहिए लेकिन वो तुष्टि दोष में ना बदल जाए वो ही तुष्टिया हमारे लिए अशक्ति के रूप में ना आ जाए बंधन बाधक के रूप में ना आ जाए ये सावधानी हमें अवश्य रखनी है मिथ्या संतुष्टि में ना चले जाए जितना जितना हमने पाया है बस उसको अंतिम ना समझ बैठे इतना अच्छा आनंद आ रहा है हाँ सुबह शाम ध्यान उपासना में अच्छा लग रहा है बस हो गया और कुछ नहीं अथवा ऐसे और कई चीजों को कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगी कि हाँ बस हो गया पर्याप्त है मेरे लिए तो इस प्रकार इन्होंने ये अट्ठाईस प्रकार की अशक्तियां बताई नौ प्रकार की तुष्टि आठ प्रकार की सिद्धियां और ये जो सारे के सारे हैं इनका योग 60 बनता है 60 विपर्य कितने पांच अशक्ति अट्ठाईस कितने हो गए तैतीस तैतीस तैतीस और नौ तुष्टियां कितने हो गए बयालीस और आठ सिद्धियां पचास और दस और इसमें जोड़ते हैं मौलिक जो सिद्धांत हाँ दस वो जोड़ के ये साठ चीजें होती हैं और इसको शास्त्र को इसलिए ष्टी तंत्र भी नाम दिया गया आपकी पुस्तकों तो ष्टी तंत्र साठ है जी दस मूल तत्व इनके सिद्धांत हैं जिसको जोड़ करके उसको साठ कुल मिलाकर के होते हैं इसका एक नाम ये भी रखा गया ष्ठी तंत्र है जी सांख्य दर्शन कहा हाँ तंत्र तंत्र मान शास्त्र ये इस, इस नाम से भी ये प्रचलित है इसी आधार पर नाम ये रखा जाता है ऐसा कथन किया जाता है तो फिर बताएंगे तो ये कुछ बातें हमारी पीछे हुई थी पिछले पाठ में से किन्नी को कुछ और पूछना हो तो बोलिए माइक जिनके पास में जी इसमें इसी में तृतीय अध्याय में छियालीसवा सूत्र उसको अध्याय को बोलिए तृतीय तृतीय तृतीय तृतीय तृतीय हाँ ये उच्चारण होगा हाँ इसमें छियालीसवा सूत्र छियालीसवां सूत्र जी, हाँ, तो देवादि प्रभेदा देव आदि जो भेद होते हैं इसमें देव मनुष्य तीरियोनिया पशु पक्षी वृक्ष स्थावर ये जो अलग अलग प्रकार हैं शरीरों के स्थूल शरीरों के जो ये प्रकार हैं, ये भेद और दूसरे ढंग से सबसे ऊंचा ब्राह्मण अगले सूत्र में जो कहा ब्रह्म स्तंभ पर्यंत ये तने वाले पेड़ पौधों तक अर्थात अच्छे से अच्छा और नीचे से नीचा जो ये स्थूल शरीर हैं, ये तत्कृत उसके लिए है उस आत्मा के लिए है पुरुष के लिए है इस तत्कृत सृष्टि ये जो सृष्टि है इस रूप में जो सृष्टि है विभिन्न शरीरों के रूप में जो सृष्टि है ये उस आत्मा के लिए है और कब तक चलती है विवेक होने तक चलती है तो ये जो शरीर के भेद है वो बताए यहाँ पर तरह तरह के जो शरीर के भेद होते हैं उनका गणन मात्र है दैवादी इसमें शास्त्री जी, जी की पुस्तक में आठ प्रकार के दया किए तो प्रजा राधक ये आयुर्वेद में मानस प्रकृतियां बताई गई हैं जो ये नाम बोल रहे हैं ना एक तो प्रकृति होती है हमारी शारीरिक कि वातिक पैतृक कफच अलग अलग प्रकृतियां होती हैं इसमें कफज प्रकृति वालों को ठंडी चीजें अनुकूल नहीं आती हैं, चिकनी चीजें अनुकूल नहीं आती हैं, वात प्रकृति वालों को ठंडी चीज अनुकूल नहीं आती है पित्त प्रकृति वालों को उष्ण चीजें अनुकूल नहीं आती है प्रतिकूल पड़ती हैं इत्यादि तो जैसे शरीर की प्रकृति होती है और उसके आधार पर सबकी अपनी अपनी जन्म से प्रकृति होती है तो ऐसे मानस प्रकृतियां भी होती है तो ये जो ब्राह्मण जो ये है, वहाँ पर मानस प्रकृतियों में भी सात्विक राजसिक तामसिक उनके भेद हैं चरक में बताए गए हैं उसमें उनके अपने अपने लक्षण दिए गए हैं तो ये जो दयादी नाम दिए गए हैं यानी वो ऊंची स्थितियां हैं सात्विक उसके अंदर उनका ये उल्लेख है ये मानसिक रूप से किस किस स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं आसुर सर्प शाकुन पैशाच प्रेत ये सब कुछ तामसिक मानसिक प्रकृतियां होती है उनके स्वभाव है कि इनका जीवन ऐसा ऐसा रहेगा ऐसा ऐसा करते हैं वो मन कैसा है व्यक्ति का उसके भेद प्रभेद आयुर्वेद में बताए गए हैं इसका ऐसा स्वभाव है पृष्ठ संख्या उदय जी की एक सौ चौवालीस में जो है ना तो आठ प्रकार के जो देव है ब्राह्म प्राजापत्य पैत्र गांधर्व याक्ष राक्षस पैशाच इन्होंने किसी इसके आधार पर लिखा है तब तो समास पुस्तक के आधार पर मैं जो बोल रहा था वो आयुर्वेद के आधार पर बोल रहा था ठीक है ये अलग अलग स्वभाव से इसको इन्होंने नामकरण दिए हैं लोगों ने उनको यू पहचानना सीधे सीधे ये, ये, ये शरीर है ये चीजें मानस से जुड़ी हुई है बहुत सारी तो मन से जुड़ी हुई हैं और ये हमारा ये स्थूल शरीर का भेद चल रहा है उसके साथ साथ मानसिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं अब आप केवल इतना मान लीजिए कि अच्छे से अच्छा भी होता है निकृष्ट से निकृष्ट शरीर भी होता है मनुष्यों में भी भेद होते हैं और अन्य प्राणियों के मिलाए उसमें भी भेद होते हैं इसमें ऊपर वाले सात्विक होते हैं बाकी जो अगले तीन सूत्र हैं इतना तात्पर्य केवल ले लीजिए वो कौन कौन से कितने कितने हैं ये अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं इसमें कि मनुष्यों को अलग श्रेणी रखा गया तो मनुष्य से भिन्न हो ऐसा बहुत लोग मानते हैं मनुष्यों से भिन्न देवता अलग होते हैं और दूसरे ढंग से इसको देखते हैं तो मनुष्यों में ही जो सात्विक लोग होते हैं ज्ञानवान होते हैं विद्वान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उनको हम देव कोटि के अंदर लेते हैं विद्वानों को भी देव शब्द से कहा गया ये इस शरीर इसी मनुष्य शरीर में ही पर ये बहुत इस तरह की भी बहुत वचन मिलते रहते हैं कि मनुष्य से भिन्न कोई ऊंची देव योनी है उसके बहुत तरह के वर्णन अलग अलग जगह मिलते हैं उसके लिए भी कोई निश्चित कहना मेरे लिए संभव नहीं है मतलब बोलिए जी जिस ये जिससे आधार पर अगर पूछा जाए कि हैं तब क्या हम के सात्विक राजसिक और तीन इसके करेंगे या जैसे अभी आधार कि वो भी कर लेंगे ये मोटा मोटा भेद इन्होंने किया सात्विक राजसिक तामसिकरतम भेद भी होते हैं तरतम मतलब इनके मिश्रण भी ये तो एक मोटा मोटा एक कथन हो गया तीन तरह से वर्गीकरण कर दिया जैसे कि हम आज आर्थिक दृष्टि से अगर समाज को वर्गीकरण करें वर्गीकरण वर्गी करते हैं जैसे आर्थिक दृष्टि से केवल ये उच्च वर्ग है ये मध्यम वर्ग है और ये निम्न वर्ग है तो उच्च वर्ग में अपनी कुछ पैमाने कर रखे भी जिसके पास ऐसा ऐसा धन सुविधाओ हो वो उच्च वर्ग में आता है अब उच्च में भी फिर भेद भेद कर देते हैं मध्यम वर्ग में भी कह देते हैं भाई उच्च मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग हम भेद कर सकते हैं लेकिन कोई तीन भेद भी कर सकता है इसके। इसी तरह देशों का है कि भाई ये विकसित देश है ये विकासशील देश है और ये अविक देश हैं। अब इनमें भी तरतम भेदम न्यूनाधिकता सब जगह है ही लेकिन एक मोटा मोटा विभाजन करते हैं। तो ये जो तीन विभाग किए ये एक मोटे विभाग हैं कि इसमें क्यों भिन्नता होती है इसमें सत्वर स्तम का एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार रहता है वो, वो हमारा मूल उपादान कारण है उसकी भिन्नता हमारे शरीर में बुद्धि में इंद्रियों में रहती है उनकी सक्रियता निष्क्रियता उसको ये बहुत महत्व देते हैं तो वो सात्विक राजसिक तामसिक तीन भेद की है अब उसके उपभेद और जो विस्तार है विस्तार तो हम कर ही सकते हैं उसमें सात्विक भी बहुत तरह के होते हैं वो फिर आयुर्वेद और जिन ग्रंथों में इनके विस्तार से वर्णन किए वो देखे जा सकते हैं यहां इन्होंने इसका विस्तार नहीं किया एक मोटे तौर पर केवल कथन किया उनका भी ग्रहण कर सकते हैं यहाँ पर और सूक्ष्मता में जाना है वो अभी पतंजलि में आयुर्वेद के ऊपर जो कक्षाएं लगी थी उसमें इस विषय पर मैंने वहां पर भी मानस प्रकृतियों विस्तार से बोला था उसका रिकॉर्डिंग भी है आप चाहे तो एमपी ले सकते हैं या तो उस पर भी है ये तो आर्काइव पे भी अपलोड किया हुआ है आयुर्वेद के नाम से उसमें भी ये चीजें सारी मिलेंगी नहीं तो सीधे ग्रंथों को देख सकते हैं आप तो ओके ये द्वितीय अध्याय में है जी सूत्र नंबर तेरह जी यहाँ पर तत्वों के कार्य बताए गए हैं तो यदि तत्वों के कार्य पूछे जाएं, तो उसमें हम या ये सब सतरक्ष और कम के कार्य का क्या प्रभाव बुद्धि पर और इस तरह से उसको जानेंगे या इसे अध्य बुद्धि है तो इस तरह से इसको समझिए हाँ वो कह सकते हैं आप तीसरे अध्याय क्या कह रहे हैं द्वितीय अध्याय का हाँ हाँ तो वो इस रूप में लिख सकते हैं कि बुद्धि क्या कार्य करती है तो वो तीन सूत्र दिए एक अध्यावसाय है वो भी है। और नीचे के भी हैं धर्मादि उनको कि बुद्धि से क्या क्या होता है संख्य दर्शन क्या मानता है उन सब को लिख सकते हैं थोड़ा विस्तार कर सकते हैं उनका मन का भी ऐसे ही लिख सकते हैं मन के क्या क्या कार्य है जैसे उसकी प्रधानता के लिए कहा गया मन से ये, ये होता है वो सब बातें आती है तो इसमें जैसे आपने सात्विक और और राजसिक और तामसिक के आधार पर तो बताया तो यही वहाँ भी यही वर्गीकरण होगा हर चीज के अंदर भारतीय परंपरा में सात्विक राजसिक तामसिक सब के लिए बहुत लगाते हैं बुद्धि के लिए भी बोल देंगे मन के लिए बोलेंगे शरीर के लिए बोलेंगे भोजन के लिए भी बोलते हैं ये सात्विक भोजन है ये राजसिक भोजन है ये तामसिक भोजन है प्रवृत्तियों कर्मों के लिए बोलेंगे सात्विक कर्म है राजसिक कर्म है तामसिक है बहुत ज्यादा जहां देखेंगे वहां पर ये बहुत इस ढंग से वर्गीकरण किया गया है वो सब लिया जा सकता है बोलिए आगे इधर दे दीजिए हाँ 28 प्रकार की बताइए ग्यारह तो इंद्रियों की और नौ प्रकार की जो तुष्टियां हैं, जब वो तुष्टियां तुष्टि दोष के रूप में होंगी तब अशक्ति मानी जाएगी अगर उचित रूप में है तो उन नौ तुष्टियों को दोष नहीं मानते वो उचित मानते एक तुष्टि हो गई हाँ मैंने इसका पालन कर लिया यहां तक स्थिति बन गई अब मैं इसके आगे जा रहा हूं अब मैं इसके आगे जा रहा हूं तो ये स, तुष्टियां सहायक हो जाती है ये काम पूरा हो गया मेरा भाई मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया ये काम पूरा हो गया अब मेरे को ये छोड़ना है अब मेरे को झूठ बोलना छोड़ना है अब मेरे को ये करना है एक तुष्टि आती है कि हाँ ये हो गया ये वास्तविकता है इसमें कोई अहंकार नहीं है तब तो ये अच्छी बातें हैं और जब वो तुष्टि दोष के रूप में हो जाते है तो फिर वो अशक्ति में आएंगे आपको कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे वर्षो से सत्संग में आते हैं करते हैं बोले जी अब क्या कर रहे हैं आजकल सब कर रखते सब वर्षो से मेरा तो अच्छा ही चल रहा है ना बीड़ी पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूं सुबह इतनी बजे उठता हूँ इतनी बजे खाना खाता हूँ ये चीज रोज कर लेता हूँ ध्यान रोज करता हूँ बस अब उसके आगे की जो चीजें हैं उसका वो कोई कहने भी लगे तो बोले नहीं मैं तो सब करता हूँ वो वही इतने संतुष्ट हो गए की और क्या मनुष्य जीवन में इतना कर लिया बहुत है बस और क्या करना है दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती है इतना वो उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं उनको और ऊंचाइया क्या है न ध्यान होता न करने की इच्छा होती अटक जाते हैं तो 11 इंद्रियों की अशक्ति नौ दोष ये अशक्तियां और जो आठ सिद्धियां बताई हैं उन सिद्धियों का न होना अभाव अभाव होना उस तरह की सामर्थ्य न होना ये सब एक एक अशक्ति मानी जाएगी ऐसे ही अशक्तियां हो गई हाँ। संग दोष जो है हमने किसी चीज का अर्जन किया प्राप्त की कुछ भी ले लीजिए आप विद्या ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, मकान ले लीजिए, आश्रम ले लीजिए, शिष्य ले लीजिए, सब कुछ, कुछ जो जो भी चीजें हम अपना करते हैं अर्जित करते हैं यश ले लीजिए तो अर्जन किया और रक्षण भी किया और उसको क्षीण होने से भी बचा रहे हैं हम कर रहे हैं अब वो चलते चलते अब हम उससे हमारा लगाव हो जाता है राग हो जाता है आसक्ति होती है इसको संगदोष कहते हैं जब उसको कोई छोड़ना भी चाहे तो उसको बड़ा कष्ट होता है छोड़ते ही नहीं बनता उसको उसको अच्छे के लिए लिया था सुख के लिए लिया था और अब वो गले की फांस बन गया है बंधन बन गया अब आश्रम चला लिया अब आश्रम को छोड़े नहीं बनता है संभाले भी नहीं बन रहा संभल भी नहीं रहा समस्या आ रही है और छोड़ते हुए भी नहीं बनना है कैसे छोड़ो इसको लोग क्या कहेंगे कि लोगों से पैसे लेके किया आश्रम बनाया ये करेंगे वो करेंगे अब वो छोड़ते भी नहीं बनता ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे वो संग दोष हो जाता है छोड़ नहीं सकते अब खुद बन जाते हैं उससे हम इस संग दोष हाँ बोलिए इधर इधर दे दीजिए नहीं दूसरा उनको दीजिए ये तीसरे पास का पैतीसवास तीसरे अध्याय का पैतीसवा जी स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम यही सूत्र इसमें क्या पूछना है के बारे में दिया है तो कैसे कैसे, कैसे ये सब ये यहाँ विस्तार नहीं दिया जाएगा ये धर्म शास्त्रों के अंदर लिखा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के क्या कर्तव्य हैं क्योंकि तो ये तो अध्यात्म की दृष्टि से है केवल संकेत कर दिया अपने अपने आश्रम के विहित कर्मों को करना चाहिए क्योंकि ये वैदिक परंपरा का ग्रंथ है अब हर चीज हर ग्रंथ में ही इकट्ठी हो जाए ये तो फिर हर ग्रंथ इतना पोथा बन जाएगा या फिर कोई एक ही ग्रंथ मिलेगा वो चीजें पढ़ चुका है वो जैसे मनुस्मृति में मिलेगा स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं वो कि किस आश्रम को कौन से कर्म करने चाहिए आश्रम वाले को उनके कर्तव्य हैं, तो वो पहले से पता है दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध हैं उस परंपरा में या केवल संकेत कर दिया कि अपने आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान यहाँ स्वकर्म शब्द से लिया गया और वो भी वृत्ति निरोध में सहायक होता है थोड़ा उदाहरण दे सकते हैं वो आप स्वयं बता सकते हैं कोई आपके लिए आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं अभी गृहस्थ में आप रही हैं अध्ययन भी आपने किया है तो गृहस्थी के लिए बताइए कौन से आश्रम का बताऊं मैं वनप्रस्थ आश्रम के लिए तो वनप्रस्थी को तपस्वी होना चाहिए तपस्या उसका मुख्य रहता है उसमें स्वाध्याय करना तपस्या करना जप करना और भिक्षा का लेना देना ये भी साथ में जुड़ा हुआ है और नए लोगों को बताना सिखाना ये उसके साथ में जुड़ा हुआ है बाकी यम नियम का पालन तो है ही वो तो लगभग सब जगह वैसा का वैसा ही है वो सब ये ही अपने अपने नियम है घर से अलग रहना अरण्य में रहना एकांत में रहना ये वनपस्ती के लिए है तो इनसे भी वृत्ति निरोध होता है अब जो गृहस्थ में है उसके लिए कहा जाए कि वो शहर से अलग रहे जंगल में जाके उसका वृत्ति निरोध नहीं होगा उसको तो चिंता हो जाएगी बाहर आके जैसे आप लोगों को होती है बार बार दूरभाष करना होता है धंधे में क्या हो गया बेटे का क्या हो गया पुत्र का की, पुत्र वधु का क्या हो गया इत्यादि जो करते रहते है नही आपके लिए नहीं कह रहा हूं <laughs> आप तो ठीक है आप तो वन प्रस्था है आपको घर की क्या चिंता है लेकिन परिवार वाले होते हैं उनको सोचना होता है ना वो अगर वन की तरह से एकांत एक, एक में चले जाएं, तो रह नहीं सकते ना आना जाना पड़ता ही है बातचीत करनी होती है तो ये कुछ भिन्नताएं है होती हैं अपनी अपनी और गृहस्थी अगर भिक्षा मांगने लगे अभी उससे वृत्ति निरोध नहीं होगा उसके लिए समस्याएं होंगी अब मांग सकता है सन्यासी मांग सकता है उसको मांगनी ही चाहिए गृहस्थी को तो भिक्षा देनी है इसको उसका कर्तव्य पूरा करना है भिक्षा देनी है अगर वो भिक्षा नहीं देता है तो अध्यात्म में गति नहीं होगी उसकी उसको इतना कमाना ही चाहिए कि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक कर सके और उसके अतिरिक्त अन्य आश्रमों का भी यथाशक्य पोषण कर सके इतना कमाना ही होता है उसको नहीं तो असमर्थ है वो संन्यास आश्रम का सबसे मुख्य अवैध वैर किसी से नहीं हो दूसरों को सबको उससे अभय हो जाए अभय का प्रदान कर दें कि व्यक्ति को किसी को उससे भय नहीं लगे ऐसा व्यवहार बना लें और ऐषणाओं का त्याग उत्तरेषणा वित्तषणा लोकेष्णा ऐश्नाओं का सूक्ष्मता से त्याग वानपस्ती भी छोड़ता है लेकिन सन्यासी को उसको और पालन करना होता है और बाकी कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं परिव्राजक की तरह अब उनको सब कर पाते हैं तो ठीक है कि भाई कुछ दिन यहाँ रहे कुछ दिन वहां रहे कुछ दिन वहां रहे अब अपना अड्डा नहीं बनाए एक स्थान लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति वो भी बनाता है घूमता भी रहता है टिक के भी सन्यासी रहते हैं लेकिन परिव्रजन भी होता है एक उसका कोई घर नहीं कुछ नहीं कोई ठिकाना नहीं बस थोड़ा सा सामान लेके और चल रहा है जहां गया खा लिया पी लिया रह लिया आगे चल दिया वो भी वो कठिन होता है ऐसे खान पान का है उपासना का नियम है आंतरिक यज्ञ करने का है बाह्य यज्ञ तो छूट जाता है उसका लेकिन आंतरिक यज्ञ जो है आत्मयज्ञ है आत्मयज्ञ तो बनना होता है उसको वो निरंतर चलना है ईश्वर की भक्ति ईश्वर पर विश्वास ये सब चीजें जो चलती हैं सर भिक्षा लेना सांसारिक सुख साधनों के लिए कुछ ना करना चाहे प्रचार के लिए जाएं चाहे लेखन करें चाहे पढ़ाएं उसको पैसे के लिए नहीं करना पैसा निर्धारित नहीं करना दे दिया तो दे दिया नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है जितना मिल गया मिल गया किसी ने जो भिक्षा दे दी ले ली उसमें आग्रह नहीं कि मेरे को तो ये दो और मेरे को तो ये दो ये चाहिए ऐसे इत्यादि ये उनके अपने अपने कर्तव्य होते हैं निष्प्रिय भाव से सबको समान रूप से देखना अपने परिवार वालों के प्रति जो एक आग्रह रहता है वो गृहस्थ में उतना ठीक है अच्छा है अपने परिवार का उसी को देखना होता है देखना चाहिए वान में वो थोड़ा दूर हो जाता है संन्यास में उसको फिर सब परिवार वालों को सब लोगों को वो समान रूप से देख सके ये मेरा पुत्र या पुत्री या मेरी पत्नी ये न हो के सबको समान रूप से देख सके ये उसका अपना कर्म हो गया महत्वपूर्ण कर्म है। ये पुत्रष्णा से हटना ही है एक तरह से ये सब अपने अपने कर्म है वो उन कर्मों का अनुष्ठान इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म में कर्म से विरति को कहीं प्रश्रय नहीं दिया गया है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाएं, उसको प्रश्रय नहीं दिया गया कर्म तो करने ही है हमें कर्म करते हुए अपनी साधना भी करनी है वो तो कर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं अपनी योग्यता क्षमता रुचि के आधार पर लेकिन सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएं, वो नहीं है उस समय के लिए ठीक है कुछ वर्षो के लिए भी चल जाएगा लेकिन बिल्कुल छोड़ करके बैठ जाए और दूसरों को ही आश्रित रहें, दूसरे भोजन की व्यवस्था करते रहें, दूसरे उनकी सेवा करते रहें, उनके लिए आश्रम बनाते रहें, कई जने उनके सेवा में ही लगे रहे कई जने इससे बहुत पुण्य क्षय होता है बहुत पुण्य क्षय हो जाता है पुण्य तो नए ज्यादा कर नहीं रहे वो पहले कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे न बहुत पुण्य क्षय बहुत तेजी से क्षय होता है दूसरे मनुष्यों की सेवा लेते हैं हम एक मनुष्य की सेवा ले रहे हैं उसके कितना मूल्य होता है उसके समय का उसकी जब हम अपने लिए सेवाएं लेते हैं तो बहुत खर्चा होता है अब भारत में तो सेवक बहुत सस्ते मिल जाते हैं यहाँ उतनी कीमत ही नहीं है विदेशों में अपना सेवक रखना बहुत मुश्किल होता है उसको बहुत कीमत देनी होती है चालक विदेशों में रखना बहुत कठिन है अब यहां तो कोई भी रख लेते हैं एक इंजीनियर थे बोलने लगे कि विदेश में मैं जितना अच्छा जीवन नहीं जी सकता जितना यहां मैं जी लेता हूँ विदेश में नौकरी करते थे इंजीनियर खूब पैसा कमा लिया अब आकर के पूना के अंदर बस गए और खूब है देखो बोले क्या क्या सुविधा है इतना बड़ा मकान है विदेश में इतना बड़ा मकान में नहीं ले सकता था पैसा उतना ही है लेकिन विदेश में नहीं ले सकता था यहाँ ले सकता हूँ विदेश में बर्तन मांजने वाली और मकान साफ करने वाली मैं नहीं रख सकता था क्योंकि खर्चा बहुत होता है वो पालक कर ही नहीं सकते यहाँ देखो मेरे पास ये है विदेश में मैं चालक को ड्राइवर को नहीं रख सकता था यहां मैं देखो मेरे पास चालक है पूरे दिन रहता है मेरे बच्चों को विद्यालय छोड़ने जाता है गाड़ी से मेरे को लेकर उनको बच्चों को लेकर के आ जाता है मैं निश्चिंत रहता हूं वहां विदेश में रहता तो अपने बच्चों को विद्यालय लेना ले, ले जाना या तो दूसरे साधन से आते वो अपने आप या तो मेरे को जाना होता मैं कर नहीं सकता था तो मैं उतने ही धन में यहाँ बहुत सुविधाजनक जीवन जी रहा हूँ मैं तो भारत में मूल्य नहीं है उतना जीवों का प्राणियों का मनुष्यों का इसलिए यहाँ तो बहुत सस्ता है श्रम और भी चीजों में इंजीनियर डॉक्टर सब श्रम भारत में बहुत सस्ता है आउटसोर्सिंग और ये सब जो चलता है आजकल इसीलिए तो यहाँ पसंद आता है कि यहाँ यहाँ कई हजार मिल जाते हैं तो भी लगता है कई लाख मिल जाते हैं तो भी उनके लिए सस्ता है विदेशों की तो बात ही अलग होती है तो परमात्मा के यहाँ कौन सा महंगा सस्ता बहुत महंगा है।, है उससे भी ज्यादा महंगा है इसलिए दूसरों की सेवा खुद कर्म नहीं कर रहा है व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा है दूसरों के लिए सेवा ली जाती है खुद भी करते हैं दूसरों की भी सेवा लेते हैं इससे संतुलन बना रहता है लेकिन हम तो कर नहीं रहे हैं दूसरों के लिए बहुत कम कर रहे हैं और सेवा अधिक ले रहे हैं तो एक ही परिणाम है वो पुण्य है बहुत तेजी से क्षीण होता है पता भी नहीं लगेगा कहा खत्म हो गया बैंक की स्लिप भी नहीं आएगी कि आपने किस दुकान पे कितना कितना खरीदा था वो पर्चा आ जाता है नहीं आएगा ऐसे नहीं आएगा कि इतना खर्च हो चुका है आपके खाते में से ठीक बोलिए आचार्य जी ये सिद्धियों के बारे में जो बताया गया आठ तो तो प्रकार की सिद्धियां जिसमें उपरोक्त जो पांच प्रकार की सिद्धियां हैं उसके पश्चात इसमें कीमती है आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में पूर्वोक्त पांच उपाय सिद्धियों में से ये तीन प्रभु सिद्धियां प्राप्त होती हैं अध्यात्मिक दुख विघात आदि भौतिक दुख विघा और आदि दैविक दुख बिगा तो इनका फल पांच प्रकार की सिद्धियों से ये पल बताया तो इनकी गणना इसमें आठ में कर दी है जबकि इसमें पांच को तीन में डाल दिया गया इसको थोड़ा सा नहीं पांच को तीन में नहीं डाला तीन तो अलग है ही इस पर यह कहा रहा कि ये पांच उपाय रूप सिद्धियों से ये तीन फल रूप सिद्धियां प्राप्त हाँ तो वो उपाय रूप सिद्धियां हैं ये फल रूप सिद्धियां ऐसे करके उनको अलग अलग ही मान रहे हैं संख्या तो आठ ही कर रहे हैं ये भी उनसे ये चीज प्राप्त हो तो रही है ये कह रहे हैं जी हाँ लेकिन अलग माना है फिर भी अलग अलग एक उपाय के रूप में कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं ये एक सामर्थ्य है और एक वैसा करने के बाद में जो हमें उपलब्धि मिल गई है वो भी एक सामर्थ्य है जैसे हम मेहनत कर सकते हैं ये एक हमारी योग्यता है और मेहनत करने के बाद में अब हमने अच्छा खासा धन संपत्ति अपनी इकट्ठी कर ली है आत्मनिर्भर हो गए हैं ये एक अलग सामर्थ्य हो गई यानी पैसा कमाने की सामर्थ्य एक तो और एक पैसा कमा लिया है इकट्ठा है वो भी एक सामर्थ्य होती है होती है ना इसके पास पैसे की ताकत है बहुत एक तो है, पैसा कमाने की ताकत मेहनत की ताकत देखिये पैसा कमा लिया तो क्या इसकी बहुत ताकत है पैसे की भी ताकत होती है ना जैसे ये कार्य हैं पांच है परिणाम है ऐसा लिखा है उन्होंने ऐसा लिखा है वो भी ताकत होती है ना पैसे की ताकत होती है नहीं पैसे से आदमी थोड़ा उछलता है नी पैसे से उछलता है नहीं आदमी उछलता है।, है ना तो ये किसकी ताकत किसकी ताकत है पैसे की ताकत है ये उछलता है आदमी इसके लिए पंचतंत्र में एक कथा लिखी है छोटी सी चूहे वाली अब वैसे तो पंचतंत्र के पशु बच्चों के लिए है लेकिन एक व्यवहार जो देखा उन्होंने तो पशु पक्षियों पे घटा करके बताया केवल भाव वही उछलने वाली बात बताने के लिए तो उन्होंने कहा कि एक गांव एक घर में कोई व्यक्ति था ब्राह्मण या जो भी उसके छीका लगा हुआ था छीका जो टांग देते है ना ऊपर बिल्ली से बचने के लिए चूहों से लटका देते थे उसको तो बोले मैं वहां खाना बना के रखता हूं या रखती हूँ वो ये चूहा आता है जो उछल करके वहां चढ़ जाता है और खा जाता है और चला जाता है इतनी ऊंची चढ़ जाता है ये चूहा ये मरता भी नहीं है ये समस्या है तो कोई समझदार व्यक्ति उसके पास आया होगा तो क्या ये इस, इसका समाधान बताओ तो बोले अच्छा ये बताओ इसका बिल कहा पर है बताया कि ये बिल है इसका यहां घुसता है ये इसको खोदो तो बोले बिल को खोदा तो वहां पर सोना रखा हुआ था गोल्ड होता है ना सोना <laughs> तो बोले कि इसके उछलने का कारण ये सोना है <laughs> तो बोले सोने को इस बिल से हटा लो तो उसने बिल से हटा लिया वो सोना रख दिया वापस अब वो तो उपाय वाला तो उपाय करके चला गया बोले देखना अगले दिन फिर अगले दिन वो चूहा आया तो आया तो वो बस थोड़ा सा उछल के वहीं गिर जाता था ऊपर छीके तक नहीं जा पा रहा था तो वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन पंचतंत्र है ही इसी तरह से कि मूर्ख बच्चों को राजा के मूर्ख बच्चों को व्यवहार की तत्व की बात सिखाने के लिए तो ये तो पैसा तो उछलवाता है ताकत होती है पैसे की भी जो प्राप्त कर लिया है उससे भी हमारे को ताकत मिलती है आपको भी ताकत मिलेगी सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद में ये भी उछलाता है व्यक्ति को <laughs> जब हम दर्शन पढ़ ले <laughs> शिविर कर लेंगे जी कि स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के यहां पर ऐसी जगह पे पवित्र जगह पे हमने शिविर किया है कितने दिन का शिविर किया है दूसरों से पूछे कितने दिन का शिविर क्या जी सात दिन का वहां किया था आठ दिन का तो सैतीस दिन का शिविर करके आ रहा हूं मैं <laughs> ताकत मिलती है ना व्यक्ति को पूछिए पांच प्रकार के सिद्धियों से तो ये तीन प्रकार की खेती तो बताए गए हैं ये समाप्त हो जाते हैं इसका इसकी संगति कैसे होती नहीं समाप्त होते का मतलब कि उस सामर्थ्य के कारण से थे? वो इनको सहन कर लेता है पहली बात तो आएंगे नहीं और आएंगे तो वो सहन कर लेगा उन स्थितियों में भी अपने को आगे बढ़ाता रहेगा ऐसा ही तात्पर्य देखिए शत प्रतिशत तो ये हट नहीं सकते ये तो सीधी सी बात है ये दुख जो हैं जब तक शरीर है कुछ न कुछ बाधा तो बनी रहेगी वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता है पराश्रित होते हैं लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों के रहते रहते भी तो हम चल लेते हैं उन विपरीत स्थितियों के रहते भी चलते हैं आप गृहस्थ में या सामान्य जीवन में भी कितने लोगों को देख सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में अब किसी के कितनी भी विपरीत स्थितियां तो भी अपना जीवन उत्साह से जी रहा है कर रहा है शरीर की दृष्टि से असमर्थता विकलांगता होते हुए भी अपना उत्साह से जीवन चला रहे हैं उस सबको और एक उसी को लेकर दुखी बैठा हुआ है तो विपरीतता के होते हुए भी आत्मविश्वास अपनी सामर्थ्य के आधार पर जब व्यक्ति इनसे अप्रभावित जैसा रहते हुए आगे चलता है ये अपने आप में एक शक्ति है नहीं तो हर कोई कहता रहता मैं कहां से साधना करूं ये घर में ऐसे बच्चे हैं ये रात दिन कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं कभी ये बोल देंगे कभी ये बोल देंगे अब मैं कैसे साधना करूं पर कभी टेलीविजन चलता रहता है कभी भोजन पकता रहता है उसकी सुगंध आती रहती है कभी कोई घंटी बजती है कभी इनको बाहर जाना होता है तो बोल जाते हैं कि ध्यान रखना कोई आए तो कैसे <laughs> कैसे साधना करूँगा लेकिन कई जने ऐसे होते हैं इन स्थितियों में रहते रहते भी वो साधना कर लेते हैं भाई कोई आएगा घंटी वाला बजाएगा तब उठ के खोल लेंगे बाकी तो साधना कर सकते हैं वो आएगा तब भी भावना से जाते हुए अपने आंतरिक स्थिति बना के देख लिया कर लिया कर सकते हैं ठीक है वो शोर कर रहे करने तो मैं अपना थोड़ा अलग रह के फिर भी कर लेता हूँ तो उन स्थितियों को स्वीकार कर लेता है व्यक्ति उन विपरीत स्थितियों को स्वीकार कर लेता है कि भाई इसके अलावा क्या है मैं घर छोड़ के जा सकता हूँ घर छोड़कर जाऊंगा तो कहीं तो ठहर भी नहीं सकता कौन रखेगा मेरे को रिश्तेदारों के यहां भी कितने दिन होगा वहां इससे ज्यादा समस्या ये तो अपना घर है यहाँ रुक तो सकता हूं होटल में रह नहीं सकता धर्मशाला में रह नहीं सकता सब जगह समस्या आश्रम में रह नहीं सकता हर कोई रखता नहीं है आश्रम में क्या करूं रहना तो यहीं पर ही है घर में ही जैसी स्थिति है उसको मैं ही अपना करता रहता है उसके लिए जो प्राय वो घोड़े वाला उदाहरण दिया जाता है पानी पीने का रहट चलती है खटखट हो रही है घोड़ा चे कर रहा था तो भी पानी तो खटखट में ही पीना पड़ेगा वो खटखट घर में भी है वो खटखट आश्रमों में भी है सब जगह है उसी में पानी पीने बोली हो गया ठीक है आगे चलते और सिद्धि इनकी गणना में भी होगी बोलिए नहीं तुष्टि अपनी जगह तुष्टि अलग हो गई सिद्धि भी अपनी जगह अलग हो गई नौ और आठ जब सिद्धि नहीं है तो ये सिद्धि से भिन्न बात हो गई ना तो असिधि हुई इसकी गणना कहां करेंगे अब वो अशक्ति में जाएगा तो अशक्ति में भी गणना हो रही है और सिद्धि की अलग भी हो रही है ऐसा मत बोलिए उसको सिद्धि के रूप में गणना वो सामर्थ्य के रूप में है अशक्ति में गणना उसकी असमर्थता के रूप में है विपरीत हो गया वो तो बिल्कुल ऐसे ही तुष्टि भी जब गुण के रूप में है तो तुष्टि अलग हो गया अभी दोष नहीं मानेंगे इसको लेकिन इसको जब हम अशक्तियों में लेंगे तब ये तुष्टि जब दोष बन जाती है बाधक बन जाती है वो गणना होगी मतलब तो दो बार गणना हो रही है ऐसा नहीं समझिए विपरीत अभाव में वो अशक्ति रूप ही बन जाती है इसलिए अशक्तियों में उसको कहा दर्ण। दस जो होगी सर बताएंगे क्या बात में बताएंगे ये नंबर व्यापारी पिदे पिदे और एक जैसे अभी आपने माता जी को बताया था इसको पहले करते हैं के उसके पहले प्रहुणचरी प्रहुणचरी प्रहुणचरी और आपने दिया। वो तो उन्होंने जो कहा वो मैंने बता दिया उनको थोड़ा सा ब्रह्मचारी के लिए विद्या अध्ययन करना गुरु के पास में रहना ये आवश्यक है गुरु के पास में आचार्य के पास में जहां भी उनका विद्यालय है आश्रम है घर है उनके निर्देश के अनुसार चलना अपनी दिनचर्या को रखना ठीक अध्ययन करना वो दिनचर्या में शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो व्यायाम आदि है वो करना ध्यान उपासना करना गुरु की सेवा करना उनके बताए हुए कार्यों को करना ये ब्रह्मचारी के कर्तव्य हैं। अपने यहां ब्रह्मचर्य काल वो नहीं होता है कि आप कमा भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो जैसा आजकल चलता है विदेशों में चलता है भारत में भी शहरों में चलता है किसी को बहुत असमर्थता है वो बात अलग है कि भाई और कोई उपाय नहीं है तो कमा भी रहे और पढ़ भी रहे ठीक है।, है अच्छा है वैसे उतने अंश में वो लेकिन अगर अवसर है अगर साधन है और अपने यहां पर तो ब्रह्मचारियों यानी विद्यार्थियों को यह अवसर प्रदान किया ही जाता है उनको कमाने के लिए नहीं आग्रह है हमारी व्यवस्था ही ऐसी है ये कि उस काल में वो जितनी उन्नति करना चाहता है करे पूरा अवसर मिले ऐसा नहीं कि पंद्रह सोलह साल तक अट्ठारह साल तक रखा और बस आगे जो इच्छा हो वो करे वो वो अगर 25-30 साल तक भी पढ़ना चाहता है तो घरवाले पढ़ाते हैं हमारे यहाँ वही परंपरा चली आ रही है प्राय विद्यमान है आज भी उससे आग्रह नहीं करते हैं उन्नति का पूरा अवसर देते हैं और वैदिक व्यवस्था में ब्रह्मचर्य काल यही है कि उसको खुद को नहीं कमाना पड़े वो बाद में कमाएगा गृहस्थ में जाकर के वो वहां उसकी पूर्ति करेगा वो दूसरे लोग बच्चों को पढ़ाएगा उनके लिए मेहनत करेगा लेकिन अपने उन्नति में उस काल में तो उस अध्ययन में ही उन्नति लगाए वो तो उस समय वो अन्य धंधों में ना फंसे अगर ब्रह्मचर्य काल चल रहा है तो विद्या अध्ययन साधना अपनी उन्नति में ही लगाए ना तो नौकरी में लगे कमाई धंधे में लगे ना और सांसारिक कार्यों में लगे ये रिश्तेदारी निभानी है वो रिश्तेदारी निभानी है और ना प्रचार आदि कार्यो में लगे जैसा कि आज गुरुकुलों में भी और उसमें होता है भाई थोड़ा पढ़ लिए और अब वो प्रचार भी करने लगता है यज्ञ आदि करवाने लगता है अनुष्ठान करवाता है उससे धन यश भी मिलता है और पढ़ाई भी करता रहता है तो ये नहीं होना चाहिए ये करेगा तो वृत्ति निरोध नहीं हो और वृत्तियां बिखरेंगी उसके तपस्या करते हुए जितना भी भोजन आदि जैसा मिल रहा है उसमें अपने संतुष्ट रहते हुए तपस्या करके पूरा मेहनत पूरी मेहनत करके बस अध्ययन में लगाए गुरु की सेवा करे और अनुशासन का पालन करे ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है हो गया सूत्र भी बताऊ पैतालीसवा तो इतरा इतरहाने न बिना ये जो पहले के ऊहादि सिद्धियां बताई थी वो ऊपर वाला नहीं हटेगा तो नीचे वाला नहीं हो सकता अगर ऊपर वाली सिद्धि है, है ऊपर वाला होते हुए नीचे वाली सिद्धि नहीं बन सकती ये एक क्रम बताया जा रहा है कैसे था कि पहली अवस्था ये थी कि पुस्तक को गुरु मुख से वो पढ़ सकता है इसको सिद्धियों में नहीं ना एक ये सामान्य मान लिया अब पहली सिद्धि क्या है कि पुस्तक को वो बिना गुरु के भी पढ़ लेता है समझ लेता है ये एक योग्यता सिद्धि है सामर्थ्य है ठीक है अब इससे पहले की स्थिति कि अगर गुरु उसको पढ़ाई रहा है और सब कुछ कर ही रहा है तो उसके रहते सिद्धि का पता लगेगा क्या कि उसमें बिना गुरु के भी शास्त्रों को पढ़ने की सामर्थ्य है नहीं पता लगेगा ना अब दूसरी पे आइए पहली वाली ये थी कि पुस्तक को बिना गुरु के वो स्वयं पढ़ लेता है समझ लेता है ये उसकी शक्ति सामर्थ्य है अब अगली क्या है कि पुस्तक भी नहीं है उसके पास में बस कहीं से कुछ भी मिल गया कोई वाक्य उड़ते उड़ते शास्त्र तो है पुस्तक तो होती है विधिवत वर्णन सारा कोई क्रमश है कोई विषय उठाया वर्णन पूरा चल रहा है अब बिना शास्त्र के वैसे ही जो शब्द मिलेंगे वो तो कहीं कहीं के कुछ न कुछ इधर उधर के मिलेंगे वहां कोई क्रम थोड़ना होगा कभी किसी ने कोई बोल दिया कभी किसी ने बोल दिया उन्ही वाक्यो से वो अपने तत्वों को समझ लेता है सामर्थ्य तो ये दूसरी वाली सिद्धि बिना पुस्तक के केवल शब्द से ही बात को समझ लेना सुन करके वाक्यों को सुन करके ये कब मानी जा सकती है जब उसके पास किताबें नहीं हो अगर किताबें हैं और किताबों से वो पढ़ रहा है और सारी बातें वहीं से पता लग रही हैं, तो फिर वो जो सुन करके जान लेता है उसका अवसर ही क्या है वो तो पुस्तक पढ़ के ही जान चुका है उस सामर्थ्य का पता कैसे लगेगा कि इसमें यह सामर्थ्य है नहीं लगेगा ना तो पीछे वाली पुस्तक हट गई अब ये देखा जाएगा कि वो शब्दों को सुनकर के भी समझ सकता है या नहीं समझ सकता है अगला अब शब्द भी नहीं है किसी से वचन भी सुनने को नहीं मिल रहे हैं उसको अगर वचन मिल रहे हैं और फिर वो सीख रहा है तब तो अगली सिद्धि पे जाएगा ही नहीं वो अब ऐसे स्थल जिस विषय में कोई शब्द भी सुनने को नहीं मिल रहा है जैसे बड़े बूढ़े बोल देते हैं कुछ लोकोक्तियां होती हैं मुहावरे होते हैं उसमें भी ज्ञान भरा हुआ रहता है और उससे सीख लेता है वो भी नहीं है उसके पास में वो केवल संसार की घटनाओं को देख करके ही विवेक वैराग्य को प्राप्त कर रहा होता है बिने बिने विषयों में अब ये ये सिद्धि कब हो सकती है जब पीछे वाली ना हो अगर वही बात गुरु ने बता दी उसको पुस्तक से या बिना गुरु के पुस्तक से पढ़ के उसने सीख ली अथवा दूसरों से सुन करके कर ली तो ये सिद्धि फिर कहां रहेगी उस विषय में अवसर ही नहीं है उसको तो कि वो बिना शब्दों के केवल घटना से ही सीख लेगा वो तो वैसे ही सीख चुका दूसरे से सुन के ही आ गया अब क्या है तो ये सिद्धि कब होगी जब जिन विषयों में पीछे वाली स्थितियां नहीं है पिछला नहीं है तो अब वो केवल घटना को देख करके सीख लेता है अगला अगली स्थिति जिसमें घटना भी नहीं है केवल उसने पहले जो घटनाएं देखी उसके आधार पर ही विश्लेषण करके नई नई परिस्थितियों घटनाओं का आकलन निश्चय कर लेता है वो निर्णय निकाल लेता है विश्लेषण कर करके ये भी एक सामर्थ्य ये कब ये सामर्थ्य कब कहलाएगी जब जब घटनाएं नहीं होंगी पीछे की चीज नहीं होगी ना पुस्तक होगी ना कोई शब्द होगा ना घटना से वो करेगा फिर भी वो कर लेगा तो कहा जा सकता है कि यह तो पीछे वाली हटेंगी तो कहा जा सकता है कि यह सिद्धियां हैं उसकी इसलिए कहा ना इतर न इतरात इतर न बिना इतर न बिना न इतरात पूर्व वाली जब तक नहीं हटती तब तक बाद वाली सिद्धि को सिद्धि नहीं कहा जाता जैसे कि कोई सर्दियों में कहे कि भाई ये एक तो कपड़े पहन के सर्दियों में रहता है सहन कर लेता है कम कपड़े बोले एक सिद्धि ये है कि ये बिना कपड़े के भी रह लेता है तो बिना कपड़े के रह लेता है ये सिद्धि कब होगी जब कपड़े नहीं होंगे तभी तो और कपड़े पहन रखे हैं तो कहे कि मैं बिना कपड़े के भी रह सकता हूँ ये सिद्धि कैसे पता लगेगी नहीं लगेगी ना तो वो पिछला हटाना पड़ेगा उन चीजों को हटा करके भी वो रहना होगा इसलिए कहा पीछे वाली जब हट जाती है वो नहीं होती तब ये आगे वाली पता लगती है कि ये इसमें सिद्धि है हो गया जो आई है है तार और दूसरा नाम क्या अध्ययन उस उस क्रम को छोड़ दीजिए वहाँ जो आपकी पुस्तकों में क्रम है उस दृष्टि से पैतालीसवें सूत्र की संगति नहीं लग पाएगी तो एक ऊपर वाले को छोड़ के बाद वाला उसमें तो वो अध्ययन में पुस्तक और गुरु से वो सब लिखा है ऐसा नहीं फिर इस सूत्र की ये संगति नहीं लगेगी पैतालीस वाले की इसका क्रम क्या है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी जी भी बता रहा था उस क्रम से इनको देखिए तो आपको ये लगेगा कि हाँ पिछला वाला हटेगा तो अगला होगा ठीक है जब गुरु नहीं है तभी तो पता लगेगा कि ये शास्त्र को पढ़कर के खुद ही निर्णय निकाल रहा है अब गुरु ही बैठा है गुरु ने ही बता दिया तो अब ये कहा से सिद्धि पता लगेगी कि ये बिना गुरु के भी अर्थ निकाल रहा है तो गुरु ने बता ही दिया वहां तो और इसमें वो बुद्धि के लिए क्या गया? नहीं बुद्धि के लिए बुद्धि का ठीक है बुद्धि से हम उहा करते हैं ऊहा कहते हैं कि अपनी सूझ से समझ से कि ऐसी पर, परिस्थिति देखिए उसमें वितर्क करता है वो तर्क वितर्क अच्छा ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा है तो ये ऐसा है तो ये अब ये स्वयं ही समझ करके उहा लगा लेता है कि ऐसा करना है किसी ने बताया नहीं उसको जो समझदार होते हैं जिसको हम सामान्य लोग भाषा में बुद्धिमान कहते हैं चाहे खेती कर रहा हो चाहे व्यापार कर रहा हो उसको कुछ बातें बताई बाकी चीजें वो करते करते खुद ही निकाल लेगा नहीं यहाँ ऐसा करना चाहिए यहाँ ऐसा करना चाहिए यहाँ ऐसा करना चाहिए मैं कल शाम को इधर से जा रहा था यहाँ से तो यहाँ जो पाइप है नल है वो चल रहा था और वो पाइप वहां से आके जो हरा हरा सा है वो मुड़ा हुआ था तो मैं जा रहा था तो वो जो काम करने वाले हैं वो आ रहे थे आके बैठे देखे कि ये तो मुड़ गया पानी नहीं जा रहा है तो मैं तो चला गया और आज सुबह जा रहा था तो मैंने देखा वहां एक व्यवस्था की हुई थी उन्होंने तो उस पाइप को हटा के एक मोटा सा पाइप लगा दिया जो की मुड़ता नहीं था और फिर दूसरा लगा दिया करके काम चला गया सुबह देखा तो व्यवस्था कर रखी उन्होंने उस समय वो सोच रहे थे अब उनको किसी ने सिखाया हो तो ठीक है नहीं सिखाया तो भी समस्या आ गया ये अपनी उहा से खुद कर लेते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी कोई समस्या आ गई अब एक पढ़ाए साधकों के अंदर गुरु पे इतनी निर्भरता हो जाती है अनेक बार पुस्तकों पे इतनी निर्भरता हो जाती है कि कुछ समस्या आई उनसे पूछना है भाई अब मैं यहाँ क्या करू तो पुस्तक में देखो इसका क्या समाधान है और ठीक है वो भी किया जा सकता है लेकिन ये मार्ग ऐसा है परमपिता परमात्मा भी तो सहायता करता है और उसने ऐसा तंत्र बना के दे रखा है कि हम यत्न करें तो स्वयं भी हम समाधान खोज लेते हैं जैसे कई बार बच्चों का ऐसा पालन पोषण हो कि कुछ भी करना हो माता पिता से पूछना है। कुछ भी करना हो माता पिता से पूछना वो शुरू में तो वो आजाचारिता की दृष्टि से बहुत अच्छा लगेगा लेकिन उससे बच्चा ऐसा बन जाता है या हम ऐसा बना देते हैं उसको कि वो खुद ही चलने में असमर्थ हो जाता है जब होगा माता पिता का मुंह देखेगा शुरू में तो अच्छा लगेगा बच्चे को भी अच्छा लगेगा माता पिता को भी और ये बड़ी प्रशंसा की बात कही जाती है कि देखो माता पिता से हर बात पूछ के करता है सासुए भी कहेंगी बहुओं के लिए कि हर बात पूछ के करती है बड़ी क्या कहेंगे कौन सा शब्द बोलो <laughs> बड़ी आज्ञाकारिणी है बहू बहुत अच्छी बहु आई है बहुत अच्छी बहु आई है अब ठीक है कई बहुएं बुद्धि बुद्धिमति होती हैं। उनको पता है कि इनका तो इलाज ही यही है कि इनसे पूछ के करते रहो वो जानती है करना वो केवल हमारे अहंकार को पुष्ट करने के लिए हमसे पूछती रहती है नहीं नहीं पूछो तो ज्यादा समस्या होगी पूछने में उतनी समस्या नहीं लगती है उनको तो ऐसी बुद्धिमती बहु तो और प्रशंसा भी मिल जाती है ये देखो बड़ी आज्ञाकारिणी है उसका अपना कार्य सिद्ध हो जाता है कि किसको कैसे ठीक तरह चलाना है निर्बाध रूप से रह सके लेकिन अगर वो ऐसी परामुख पेक्षी बन जाए कि वो अपना करने में असमर्थ हो जाए जब भी नदी पार करानी हो भले नौका है हाँ आपके लिए है ना हम सहायता करने वाले हैं ना आपके लिए चलो क्यों चिंता करते हो ऐसा कर करके कर करके कर -कर उनको इतना आराम तलब बना देंगे या तो असमर्थ बना देंगे वो खुद नहीं चाह सकते इसी तरह आप मत संप्रदायों में बहुत व्यापक रोग देखेंगे ये कुछ भी हो हर समस्या का समाधान गुरु गुरु करा देंगे ना वो भी ठीक है कि भाई गुरु से हमने पूछा उन्होंने समाधान बताया और अब हमें खुद करना है लेकिन कई इससे भी ऊंचे गुरु होते हैं <laughs> होते है ना ऐसे बड़े गुरु होते हैं, तभी तो बड़ी शक्ति होती है ना उनमें तो भाई आप प्रार्थना कर दो बस और वो पार कर देंगे आप जाओ बस प्रार्थना कर दो गुरु बैठे ना वो पार कर देंगे हमारे को इतनी सुरक्षा इतनी कृपा उनकी रहती है ठीक है असमर्थता है परावलंबन है एक सीमा तक ठीक है हम गिर गए हैं हमें उठाने के लिए सहायता की आवश्यकता है तो है लेकिन हम गिर गए हैं तो हम खुद उठ सकें, ये अधिक प्रसन्नता की बात है हम खुद उठ सकते हैं, हमें खुद को पता हो हम खुद थोड़ा प्रयत्न करके ढूंढेंगे रास्ता ये प्रवृत्ति साधक को करनी पड़ेगी नहीं तो फिर रोते हैं। फिर कई साधक लोग यही कहते रहते हैं जी अब गुरु बीमार हो गए अब क्या होगा हमारा अब गुरुजी का जीवन जाने वाला हो रहा है उसके बाद क्या होगा ये अध्यात्म मार्ग कैसे चलेगा आपको ऐसे रोते हुए मिलेंगे बहुत लोग और इसको गुरु भक्ति कहा जाता है अच्छा माना जाता है ना गुण है ये रोते रहते हैं कष्ट पाते रहते हैं और उसको अच्छा भी मानते हैं वो प्रेम भी लगता है उनको सच्चा गुरु का भक्त तो यही है कुछ भी बात होती है जाके पूछता है गुरु ने जो बताया उनकी बताई हुई बात में कोई दम है या नहीं है कि जो आपको खुद को समर्थ बना दे, उनकी बातें इतनी असमर्थ थी कि उन्होंने बता भी दिया और आप समर्थ भी नहीं हो और बार बार फिर वहीं वहीं जा जा करके पूछ रहे ये तो एक तरह से गुरु की निंदा हो गई गुरु की बातों में दम ही नहीं था गुरु ने अपने को समर्थ ही नहीं बनाया बच्चे बच्चों को अपने शिष्यों को कि वो खुद अपना निर्णय कर सके तो महर्षि दयानंद के लिए यही तो विशेष कहा जाता है उन्होंने पार नहीं लगाया उन्होंने तैरना सिखाया ठीक है पार लगाना भी बहुत कृपा होती है किसी ने कर दिया लेकिन तैरना भी सिखा दे व्यक्ति को ठीक है तो ऐसे गुरुओं के जितना है उतना लिया अब ज्यादा गुरु का समय लेंगे तो पुण्य किसका खर्च होगा किसका होगा और गुरु के तो वारे नहीं आ रहे गुरु को तो क्या है अब जितना पूछोगे उतना उनका तो पुण्य बनेगा उनको क्या कमी है उनको साधन भी मिलेंगे उनको सेवा भी मिलेगी उनको आपका प्रणाम भी मिलेगा आदर मिलेगा खानपान मिलेगा सब कुछ मिलेगा गुरु को क्या अब पुण्य भी, भी बनेगा खर्चा किसका हो रहा है खर्चा तो शिष्य का हो रहा है उपयोग तो हम ले रहे हैं उनके समय का तो पुण्य तो हमारा खर्च हो रहा है तो हमें अपने उसका भी तो ध्यान रखना है और स्वयं समर्थ होकर के हमें कार्य करना है अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करना है सेवक रखेंगे खर्चा होगा करेंगे क्यों दूसरों की साथ अपनी गाड़ी खुद चला लेंगे हाँ जिनके पास पुण्य अधिक है जो अधिक सुविधा पसंद है आराम से अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं वो दूसरों की सहायता अधिक लें तो ठीक है लेकिन ये सहारे भी तो जब ये कहते हैं अध्यात्म में अधिक दिन नहीं टिकते जब बेटे बेटी सहारे नहीं टिकते माता पिता नहीं टिकते तो गुरु कितना टिकेगा वो भी तो शरीरधारी है आखिर तो हमें ही करना है ठीक है आगे चलेंगे आप धन्यवाद <laughs> हैं। वो उन्होंने आनंद प्रकाश जी ने लिखा है न? ये नष्ट सिद्धि में पांचवा है सदा मुदी ये इन्होंने ऐसी व्याख्या की है ये क्या है सदा सदामुदित जो है सदा प्रमोदित या मुदित कि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना भी निर्मलता की शुद्धि की सिद्धि अपने वैराग्य की बाहर का कोई साधन नहीं है उसके बिना भी हमने अपनी उस स्थिति को बनाया वो सिद्धि है ये उदान वाले में क्रम नहीं बनेगा इसका तो एक अलग व्याख्या है बाहर के साधनों के बिना भी अपनी आंतरिक निर्मलता को बना लेना कौन से साधन जो ऊपर के सारे बताएं न गुरु है न पुस्तक है न बाहर का शब्द है न कोई ऐसी घटना है सामने और उहा मतलब प्रयत्न भी नहीं कर रहा है वो बहुत ज्यादा क्योंकि उहा में भी तो प्रयत्न होता है ये किया वो किया और बिना इन सबके बड़ी सहजता से उसको वो स्थितियां मिलती चली जाती हैं बहुत कम प्रयत्न से निष्कर्ष ऐसे होते हैं बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है ये एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है आप जीवन के अंदर देखेंगे छोटी छोटी घटना में कोई महीनों निकाल देता है निर्णय नहीं कर पाता है क्या करूं कैसे करूं महीनों सालों निकल जाते हैं जिंदगी निकल जाती है निर्णय ही नहीं कर पाता और कुछ होते हैं एकदम से निर्णय कर लेते हैं बहुत बड़ी ये उपलब्धि है बहुत बड़ी योग्यता है ये सात्विकता से होता है ये बहुत बड़े पुण्य का फल है कितने साल बच गए हमारे हम साधनों के रूप में ये बाहर की चीजें तो देखते हैं वो है लेकिन ये कितना बड़ा साधन है कि जिस चीज में हमारे को महीनों लग रहे थे सालों लग रहे थे वो हमने दिन में घंटे में ही मिनटों में ही पूरा कर लिया उसको कितना समय बचा कितनी शक्ति बची और उसकी जगह उस समय का हमने और बहुत अच्छा उपयोग कर लिया ये बहुत बड़ी शक्ति है बहुत बड़ी सामर्थ्य है और ये बहुत पुण्य के बाद में आती है प्रयास अभ्यास के बाद में आ जाती है तो ऐसी सामर्थ्य होना अंधा बाहर के साधन न होते हुए भी वो ऐसा करता चला जाता है निष्कर्ष निकाल लेता है कई जने मिलेंगे वो बोले ये निष्कर्ष तो मैंने निकाले हुए ही थे पहले ये क्या शास्त्र पढ़ू मैं पूरा दर्शन मिलते हैं ऐसे तो पूरी बातें सुनेंगे पहली बार सुन रहे होंगे तो भी इन तो तो निष्कर्षों पे तो मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूँ कभी सुना नहीं किसी को कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा मैं तो इसी बात को मानता हूँ यही किया हुआ है, ठीक है पाठ के बाद में एक बात बताऊंगा पूछना मेरे से बोलिए ये पैतालीस सूत्र के बारे में आपने जो व्याख्या की है आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में व्याख्या भिन्न है सार्वस्वी भिन्न है, है। इन्होंने कहा है कि जो ऊवा आदि जो पांच सीधियां हैं ये स्थितियां जब तक की तो शक्ति और की जो हानि है ये जो बयालीस प्रकार की है इनका जब तक देघात नहीं होगा तब तक ये पांच प्रकार ये स्थितियां नहीं प्राप्त होती ऐसा आशा है ठीक है वो वो भी बात ठीक है सिद्धांत तो उसमें कोई दोष नहीं है कि जब तक अविद्या अविद्यादि समाप्त नहीं होती तब तक ये नहीं होंगे आपने कहा कि पहली सिद्धि की योग्यता वो एक अलग व्याख्या है मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं आपने कहा उन्होंने ये व्याख्या की मैंने कहा ठीक है वो भी संगत हो सकते हैं वो भी हो सकता वैसे भी संगति लगाई ठीक है आगे का पार्ट देखते हैं कुछ तो शरीरों के बारे में पीछे चर्चा चली थी पचासवें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा अब ये जो शरीर मिल रहे हैं हमें विभिन्न शरीर मिल रहे हैं और शरीर बने हैं मूल प्रकृति से मूल प्रकृति से और चीजें बनी उससे और चीजें बनी ऐसे हमारे को मिल रहे हैं तो ये प्रकृति हमें ये दे कैसे देती है उसको क्या पता है किस आत्मा को कैसा शरीर देना है क्यों देना है किस आधार पर यह भिन्नता है और प्रकृति मूल प्रकृति चेष्टा कैसे करती है उसने शरीर दिया है शरीर बना है तो कुछ चेष्टा तो हुई है ना क्रिया तो हुई है ये कैसे हो रही है उसके अंदर तो इस विषय में कुछ बातें अब लगातार बताई जाएंगी अलग अलग दृष्टि से बताई जाएगी उनके भाव लेना जो का तो नहीं होता है उदाहरण दिए जाते हैं भाव उसके भी ऐसा ऐसा होता है उतने अंश में लेना ऐसा तो भी कह सकते हैं ऐसा भी है ऐसा है ऐसा है एक समझाने के लिए एक तरीका इन्होंने दिया तो एक क्या मनवा सूत्र बोलिए कर्म वैचित्र्या प्रधान चेष्टा गर्भदासवत प्रधान चेष्टा प्रधान का मतलब है मूल प्रकृति उसको प्रधान नाम से कहा जाता है अव्यक्त कहते हैं प्रधान कहते हैं मूल प्रकृति कहते हैं वो प्रधान तो उसकी जो चेष्टा है क्रिया है वैसे वो जड़ है इसका ये अर्थ नहीं लेना कि वो उसको चेतन मानते हैं जड़ ही है वो लेकिन क्रिया तो हो ही रही है ना अभी बाहर से जो क्रिया दिख रही है कि उससे हम ये सारा शरीर बन रहा है हमारे कोई चीजें बन रही है तो कुछ चेष्टा तो हो रही है कैसे भी कैसे ही हो रहा है तो बोले प्रधान की जो चेष्टा है वो कैसे होती है कर्म वैचित्र्या कर्म की विचित्रता से होती है कर्म किनके आत्माओं के अपने अपने कर्म की गर्भ इसकी प्रधान की चेष्टा किसी को मनुष्य शरीर दिया किसी को पशु शरीर दिया किसी को वृक्ष आदि का शरीर दिया और इनमें भी जो भिन्नता है ये क्यों हो रही है तो कर्म की विचित्रता से कर्म किसके आत्मा के तो वैसे पीछे एक बात कही गई है वो अपनी जगह सिद्ध है कि कर्म बंधन का कारण नहीं होता ये बात ठीक है लेकिन कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है ये भी बात ठीक है तो प्रधान की जो भी चेष्टा है हमारे लिए और वो है कर्म की विचित्रता के कारण कर्म की भिन्नता के कारण से शरीरों की भिन्नता है कर्मानुसार मिला है सिद्धांत है हम सभी इस बात को समझते हैं मानते ये कैसे है तो बोले ये प्रधान तो शुरू से ही आत्मा के हित के लिए ही बना हुआ है ये और कुछ कर ही नहीं सकता प्रधान यानी मूल प्रकृति और कुछ नहीं कर सकती वो एक तरह से परतंत्र है आत्मा के लिए ही करेगी कैसे तो उसके लिए उदाहरण दिया गर्भ दासव दास प्रथा को आप जानते हैं दास होते हैं ना एक तरह से सेवक कह लीजिए कई बार वो बंध जाते हैं जैसे बंध मजदूर होते हैं तो वो उसी स्वामी की सेवा करेगा और कुछ नहीं कर सकता ऐसा कुछ अनुबंध हो जाता है ऐसा स्थितियां नियम लग जाते हैं उस पर तो वो और कुछ नहीं कर सकता तो वो तो दास होते हैं और कई बार ऐसी दास्ता हो जाती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी की इसके जितने भी बच्चे होंगे वो भी हमारे ही परिवार की सेवा करेंगे ऐसी ऐसी भी स्थितियां बनती हैं तो अब जो बच्चा अभी गर्भ में है उसने कुछ किया नहीं है कुछ उसने उधार नहीं लिया लेकिन वो भी दास के रूप में अभी से जो गर्भ से ही दास पैदा होता है यानी बचपन से ही जो दास ही होता है ऐसा गर्भदास का या दास प्रथा का समर्थन नहीं किया जा रहा है यहां पर लेकिन ऐसा होता है उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि ये जो प्रधान है ये तो हमारा हमारी दास है और कैसी दास है गर्भ दास के समान है इसकी कुछ और नहीं कर सकती इसकी तो नियति ही यही है कि हमारे कर्म के अनुसार हमें शरीर प्रदान करेगी तो प्रकृति क्यों हमें करती है कर्म के अनुसार करती है और क्योंकि वो परतंत्र है वो बस हमारे लिए करेगी ही गर्भदास के समान उसके पास और कोई उपाय नहीं है गरबदास के पास बंधुआ मजदूर या तो बाल मजदूर जो से होते हैं उनके पास और कोई उपाय ही नहीं है चारा ही नहीं है ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो ऐसे प्रधान के पास भी कोई उपाय नहीं है वो तो हमारे लिए करेगी एक तरह से समझाया तो जब ये बात कही ऐसे शरीर की प्रवृति होती है तो पीछे जो तीन प्रकार के शरीर बताए थे उसमें सात्विक भी बताया सबसे ऊंचा वाला तो ये सात्विक आपने बताया ऊर्धव सत्व विशारा यह सबसे ऊंचा होता है तो इसी से मनुष्य जीवन की कृतिकृत्यता क्रित क्यों नहीं मान ली जाए कि जितना से अच्छे से अच्छा शरीर हो सकता था बुद्धि हो सकती थी वो सब हो गई उसको तो ये मुक्ति मुक्ति की बात छोड़ें इसी को ही हम सबसे श्रेष्ठ क्यों नहीं मान लिया जाए जीवन का की कृत क्रित पूरी तृप्ति इसी पे ही क्यों ना मान ली जाए तो उसका उत्तर अब बावनवे सूत्र में अगले सूत्र में दे रहे हैं बोलिए आवृत्ति ही तथापि उत्तरोत्तर योनि योगात हे ये जो सात्विक स्थितियां हैं सात्विक शरीर हैं ये भी हे है हैं छोड़ने योग्य हैं एक स्थिति में जा करके अभी हम तामसिक हैं तो राजसिक शरीर हमारे को हे नहीं होता है हमारे को चाहिए शरीर को हे है राजसिक शरीर मिल गया तो अब हमें सात्विक शरीर चाहिए राजसिक है कोटि में आ गया और जब सात्विक स्थिति में आ गए तो वहां भी ये विवेक पैदा करना है कि ये सात्विक शरीर भी है कोटि में है वास्तव में साधन है मात्र लेकिन ये भी छोड़ने योग्य है क्यों छोड़ने योग्य है ये बोले तो आवृत्ति मरने के बाद में फिर शरीर को प्राप्त होना ये आवृत्ति शरीर की आवृत्ति तो वहां पर भी है चाहे तामसिक शरीर हो चाहे राजसिक हो जैसे वहां आवृत्ति है ऐसे यहां भी आवृत्ति है ये मूल चीज तो, तो जन्म मरण तो वहां भी चलता रहेगा तो आवृत्ति सत्रापि कैसे उत्तर, उत्तर योनि योगात बाद बाद की अगले अगले शरीर की संबंध से शरीर के योग से आगे आगे शरीर मिलता रहेगा तो मिलता रहेगा तो आवृत्ति होती रहेगी इसलिए हे यहा ये यह यह सात्विक शरीर भी हे कोटि में है साधक को मुमुक्शु को ये अच्छे से अच्छे शरीर भी हे कोटि में रखने होंगे नहीं तो किसी के मन में ये इच्छा रह सकती है रहती है लोगों के मेरा अगला जन्म कैसा हो भाई इस जन्म में तो शरीर जैसा भी मिला दुर्बल है कुरूप है असमर्थ है और अगले अगले जन्म में मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए अब कोई हीरो या हीरोइन उसके दिमाग में आएगा क्योंकि उनका शरीर अच्छा होता है दिखने में सुंदर होता है तो अगला शरीर मेरा तो ऐसा वैज्ञानिक जैसा होना चाहिए क्योंकि वहां बुद्धि बहुत दिखाई दे रही है उसको सुख सुविधा मेरा अगला शरीर तो ऐसा होना जो इस धनिक जैसा होना चाहिए इस राजा जैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए ये हमारे मन में कामना बनी रहती है तो साधक तो इसको भी हे कोटि में ला करके रख देता है अभी वो उन स्थितियों में गया नहीं है वर्तमान में किसी और स्थिति में है वर्तमान का शरीर अलग है साधन अलग है पद प्रतिष्ठा अलग है लेकिन फिर भी वो उनको हे कोटि में ले आया कैसे ले आया ये सिद्धि से होगा एक तो है कि खुद वैसी स्थिति में जिए और उसके बाद में निष्कर्ष निकाले कि नहीं ये है कोटि में तो ऐसे तो सब पदों पे जा जा के देखते रहेंगे पहले मंत्री बनेंगे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे फिर केंद्र में कोई गृह मंत्री बनेंगे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे उनसे वैराग्य हो पता कैसे लगे कि वहां वास्तविकता क्या है बोले नहीं कर कर कर देखना है खुद न खुद कर करके देखने में तो जिंदगी निकल जाएंगे पता नहीं कब होगा वो अभी खुद उस स्थिति में नहीं है अभी जहां भी है जितना भी धन संपत्ति उसी के आधार पर जो घटनाएं घटीं जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हीं के विश्लेषण से कंप्यूटर की तरह से आकलन कर लेता है कि नहीं यहाँ भी ऐसा ही होगा चक्रवर्ती राजा में भी ये चीजें तो रहेंगी ये सात्विक शरीर है देवादी के वहां भी जन्म मरण तो रहेगा और जन्म मरण रहेगा शरीर से शरीर मिलेगा तो ये जो कुछ दुख हैं ये तो वहां भी रहेंगे यह थोड़ी सी सूचना का उपयोग सारे में कर लेना ये एक सिद्धि है अगर ये सिद्धि नहीं प्राप्त है तो उसकी इच्छाएं बनी रहेंगी ये तो कहेगा कि इस स्थिति में तो सुख नहीं है तो चलो अगली स्थिति में करते हैं खुद अनुभव करके दे वो अगली स्थिति के लिए प्रयास करेगा उसमें कई साल लग जाएंगे फिर उसको प्राप्त करेगा फिर अनुभव लेगा प्रत्यक्ष करेगा और प्रत्यक्ष करके और फिर का नहीं यहां भी वो बात नहीं बनी नहीं अब वहां जाना है अब फिर प्रयत्न करेगा तो ये जीवन निकल जाएगा ऐसी दो चार पांच चीजें अनुभव करेगा और क्या करेगा एक जीवन में अगले जन्म में करूंगा अगला जन्म है भगवान ऐसा देना कि मैं उस जगह पे हूं इस जैसा बन जाऊं चलता रहेगा चलता रहेगा प्रत्यक्ष की महिमा कितनी भी बड़ी हो लेकिन हर चीज का प्रत्यक्ष करने की कोई ठान ले तो वो कर नहीं सकता है। स्थाली पुलाक न्याय होता है कि तो चावल पके नहीं पके एक दो चावल को दबाने से ही पता लग जाता है बोले नहीं मुझे तो प्रत्यक्ष करना है सारे चावलों को देखना है तो बुद्धिपत्ता नहीं हुई ठीक है करना चाहे कोई कर सकता है किसी का ऐसा ही आग्रह हो तो भाई मेरे को तो तभी समझ में आएगी जब मैं खुद करके देखूंगा खुद करके देखना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने अनुमान की संभावनाओं की क्षमता भी तो दी है बुद्धि दी है सब करके देखने की आवश्यकता नहीं है दुनिया की हर नौकरी करके देखे और फिर पता लगे कि नहीं ऐसे पैसा कमाना भी गलत है ऐसे भी गलत है ऐसे भी गलत है अभिनेता भी दुखी है राजनेता भी दुखी है धनवान भी दुखी है सब जगह कर करके देखें। वैसे तो बहुत कुछ कर चुके हैं हम पिछले जन्मों में और खुद ही करते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा इसलिए प्रत्यक्ष के बिना काम नहीं चलता ये भी बात ठीक है लेकिन हर चीज प्रत्यक्ष करके देखूं तो ही मेरे को ज्ञान होगा ये बुद्धिमानों का काम नहीं है कहावतें मुहावरे भी आते हैं इसी तथ्य को बताने वाले हैं। लोग अच्छा अच्छा चीजें बोलते हैं एक व्यक्ति होता है जो खुद ठोकर खा करके सीख जाता है अच्छी बात है ये सीख लेता है और एक व्यक्ति होता है जो दूसरे को ठोकर खाता है देख करके सीख लेता है तो उसने प्रत्यक्ष थोड़ा न किया है दोनों में से कौन बुद्धिमान है हम सब समझते और किसी ने दूसरे को ठोकर खाते देखा भी नहीं लेकिन सुना बस और उसी से आकलन कर लिया हा ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है होगा उसी से सीख लिया उसने प्रत्यक्ष कर करके देखने में बहुत समय शक्ति लगता है ये ठीक है प्रत्यक्ष का जो ज्ञान है वो बहुत प्रभावी होता है अमिट होता है ठोकर हाँ खाके भी नहीं सीखता हो ऐसे भी लोग मिलेंगे लेकिन प्राय ठोकर खाके प्रत्यक्ष करके सीख आई जाती है ए प्रत्यक्ष का प्रभाव भी अधिक होता है ये भी ठीक बात है लेकिन ये सामर्थ्य भी सिद्धि है कि बिना प्रत्यक्ष के दूसरे को देख करके भी वैसा ही ज्ञान पैदा कर लेना दूसरे को ठोकर खाते देख गिरते देख करके भी वही समझ बना लेना जो प्रत्यक्ष करके किसी को आती है ये एक सिद्धि है ये एक सामर्थ्य है और सुन करके भी कर लेना ये एक सामर्थ्य है ये अनुमान की सामर्थ्य है ये शब्द प्रमाण की सामर्थ्य है उनकी सामर्थ्य है ये बुद्धि की सामर्थ्य है उस व्यक्ति की कि वो उतने मात्र से भी कर लेता है थोड़े से से भी कर लेता है ये अधिक बुद्धिमानी है अधिक शक्ति की अपेक्षा रखता है अधिक सात्विकता की अपेक्षा रखता है तो इसलिए प्रत्यक्ष का क्षेत्र जितना है उतना ठीक है उतना महत्व देना ठीक है वो करना ही चाहिए प्रत्यक्ष में निष्कर्ष की दृष्टि से जो चीजें आचरण में लानी हैं उनको तो लाना ही है हमेशा वो तो व्यवहार में लाना ही है उसमें कोई विकल्प नहीं है यम नियम का पालन करना है तो वो तो प्रत्यक्ष करना ही है वो तो पालन आना ही है लेकिन उससे पहले के जो ज्ञान के संबंध में निष्कर्ष हैं, ये प्रत्यक्ष से ही आए तो बहुत सीमित होंगे अनुमान से शब्द प्रमाण से बहुत अधिक हम निष्कर्ष शीघ्रता से ले सकते हैं और इसमें हम अपने अनुभव का नहीं दूसरों के अनुभव का भी लाभ उठा लेते हैं और उसका थोड़ा बहुत परीक्षण भी कर लेते हैं पक्का हो जाता है और आगे चल देते हैं ये जो सात्विक शरीर है इनमें भी तो आवृति होगी विभिन्न भिन्न शरीर मिलेंगे तो इसलिए ये तो हे कोटि में है इसलिए उसमें जा जा करके देखने की जरूरत नहीं है दूर से ही पता लग जाता है निष्कर्ष निकाल लेता है इसलिए मुक्ति ही लक्ष्य है जन्म मरण के बंधन से छूटना ही एक उपाय है ये निष्कर्ष कर लेता है बहुत बड़ा निष्कर्ष है ये तो आवृत्ति उत्तरोत्तर योनि योगात हे यह। छोड़ने योग्य है ये सात्विक शरीर भी आगे क्यों छोड़ने योग्य और वहां क्या में और उसमें कुछ समानता तो है सात्विक शरीर में विशेषता भी है लेकिन कुछ समानताएं भी हैं क्या है तो तरेपनवे सूत्र में कहा बोलिए समानम जरा मरणादिजम दुखम जरा का यानी वृद्धावस्था का जो दुख है और मरण आदि का जो दुख है मरण का रोग का वियोग का ये सब जो दुख हैं, ये समानम ये तो तीनों में समान है हाँ सात्विक शरीरों में दुख कम होता है राजसिक में अधिक होता है तामसिक में और अधिक होता है विभिन्नता होती है उन्नति के अवसर कम होते हैं, लेकिन जरा मरण रोग ये जो कुछ चीजें है भूख प्यास ये कष्ट तो समान है सब जगह ये तो वहां भी होंगे ये कष्ट तो वहां भी होंगे इसलिए और ये कष्ट भी नहीं चाहिए उसको इतने कष्ट भी नहीं चाहिए इसलिए इसको हे कोटी के अंदर ला करके छोड़ देता नहीं चाहिए मुझे ऐसा मेरे को तो जन्म मरण के चक्र से ही छूटना है तो कहा कि अच्छा चलो ये शरीर तो ठीक है आपने तीन तरह के बताए लेकिन कुछ और ऊंची स्थितियां भी तो साधना की बताई जाती हैं उसी से कृतिकृत्यता क्रत हो जाएगी ये मुक्ति मुक्ति की बात क्या है कई लोग बोलते भी रहते हैं ना इसमें हमें मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए मेरे को तो यही जीवन में इतना अच्छा है सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए हमारी देखो कितनी सुख है कितनी प्रसन्नता है कितने अच्छे लोग है यही अच्छा करना सेवा करना इसी में मेरे को तो अच्छा है ना मुक्ति नहीं चाहिए मेरे को ऐसे ऐसे साधना में भी कुछ कुछ अनुभूतियां होती हैं अलग अलग उन स्थितियों में उन स्थितियों में जाकर के व्यक्ति ये सोचता है कि बस ये ही है बस अब मुक्ति वुक्ति नहीं है तो ये अंतिम स्थिति तो मैंने शरीर में ही प्राप्त कर ली और मुक्ति से क्या करना है ऐसा यदि किसी के मन में आए तो ये कुछ स्थिति एक स्थिति आगे बताई चौवनवा सूत्र बोलिए ना कारण लिया कृतकृत्यता मग्नवत उत्थानात ये कारण में लय होना ये एक स्थिति बताइए ये जो कार्य जगत है शरीर है मन है ये उसका ऐसे जैसे कारण में विलीन हो गया हो जैसे मुक्ति में जाते हैं तो वो अपने से पृथक हो जाता है और कारण में विलीन हो जाता है ऐसे कारण में विलीन हो गया मुक्ति में नहीं गया है अभी वो योग दर्शन में भी आता है विदेह और प्रकृति लय एक भव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय दो प्रकार की समाधियां बताई वहां पर असम के दो भेद है भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया और उपाय प्रत्यय श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा वो एक क्रम होता है ये दो तरह के उपाय बताए वहां पर दो स्थितियां बताई हैं तो ये जो भव प्रत्यय है उसमें विदेह और दूसरा है प्रकृति लय वाला तो उसका संकेत है यहाँ पर और प्रकृति लय में भाष्य में वहां खोला है कि कैवल्य पदम इव अनुभवंत कैवल्य पद मतलब मुक्ति के पद स्थिति जैसा उनको अनुभव में आता है जैसे कि मुक्ति ही हो गई मैं मुक्त हो गया हूं पूरा कोई बंधन नहीं है ऐसी स्थिति लगती है तो मन प्रकृति में विलीन हो गया है जैसे और वो बिल्कुल बंधनों से मुक्त स्थिति को अनुभव करता है यह प्रकृति विलय तो बोले प्रकृति लय स्थिति भी तो आती है उसी से कृतिकृत्यता हो जाएगी मुक्ति की बात क्यों कर रहे हो आप तो उसके लिए कहा कि न ये कारणलय वाली जो स्थिति है भव प्रत्यय योगियों की देवों की देवों के लिए लिखा है वहां पर उपाय प्रत्यय योगियों का होता है भव प्रत्यय देवों का होता है व्यास भाष्य में देवों का लेकर लिखा है बहुत ऊंची स्थितियां हैं ये है। तो उनके अपने इतने अच्छे कर्माशय होते हैं ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसके कारण वो उन जगहों पे जाते हैं ऐसी अनुभूति में चले जाते हैं तो कहा कि इसमें भी न कृतिकता कृतिकता तो वहां भी नहीं है जो चरम की प्राप्ति है मुक्ति की प्राप्ति है कि सब कुछ प्राप्त हो गया प्राप्तम प्रापणियम ये तो कारणलय में भी नहीं होता है क्यों बोले मग्न व उत्थान जैसे कोई पानी में मग्न हो निमग्न हो डूबे तो गर्मी से छुटकारा हो जाता है बाहर गर्मी है ना पानी ठंडा है गंगा का उसमें डुबकी लगाई बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि गर्मी से छुटकारा मिल गया लेकिन मग्न हुआ है उसको वापस उत्थान होता ही है वो निकल करके बाहर आता ही है फिर वैसी धूप फिर वैसी गर्मी ऐसे तो ही जो ये प्रकृति लय होते हैं या कारण में लीन हो जाते हैं बंधन से रहित स्थिति को अनुभव करते हैं थोड़ी देर बाद में फिर वहां से बाहर आएंगे वो जब तक वो कर्म संस्कार उनका शेष नहीं रहता है जब तक है तब तक रहता रहेगा और वो जैसे ही भोग पूरा होगा ये भी एक तरह का भोग है तो उसके पूरा होता ही वापस फिर यहां पर आएगा वो तो कहा कि ये भी कृतिकृत्यता नहीं है फिर लौट के आएगा भले ही व मुक्ति जैसा अनुभव करते हो तो न कारणलयात कृत कृत्यता मग्नवत उत्थान और ये चाहता है कि मेरे को उस तरह से वापस बंधन में नहीं आना पड़े इसलिए नितांत मुक्ति ही कृतकृतता है कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं ये त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति इस कारणालय में भी नहीं है उस जैसी अनुभूति होती है लेकिन वास्तव में वो है नहीं तो आज का ये पाठ इतना ही रखते हैं प्रणौदूंगा ओ सभी को साधा नमस्ते ओम शाह